ऐसे गरुड़ को देखकर कर सर्व भागता है और फिर निकट नहीं आता गरुड़ को देख के सांप भाग जाता है ऐसे ज्ञान को देख के, के पास वो पसता है अभी सुरेश भैया सुनाते हैं वो बाइक वाले की बात नई शादी वालों को सुना दो जरा आवाज न दो सुन ले तेरी कथा आ रही एक एक आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा था गाने सुनने का गाने का उसको बड़ा शौक था सुन रहा है तू उधर बैठ तो, तो माइक ध्यान से नई नई कान कान में में बाइक भी चलाता इोन लगा, लगा के गाने सुनते हुए जा रहा था रात्रि का समय था अब बाइक में लाइट नहीं थी पुलिस वाले ने विशल मारी रोको रोको रोको वो गाना चल रहा था आवाज़ आवाज़ दो आवाज न दो मुकेश का गाया हुआ ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी उस जमाने का तो उसने गाना शुरू कर दिया वो तो सुने जा रहा था खाली जोर से मार कान में तो सुन रहा था आ क्या था गाना बताओ मुझको इस रात की तन में आवाज न दो आवाज न दो पुलिस वाले ने विशल बजाई जोर से रोको बाइक रखो उसने अगली लाइन गाई जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो साझ न दो लेकिन पुलिस वाला चुप कैसे रहे? चुछ। चुछ। उसने कहा कि मैं तेरा बनाऊंगा तेरी गाड़ी में लाइट नहीं है तो उसने अगली लाइन गाई रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया इस वाला बोला अब तो तेरा चालान पक्का तेरा जुर्माना भरना पड़ेगा तो लाइन लाइन बो, बोला मैं परेशान तुम और परेशान करो आवाज न दो आवाज़ न दो मैं ये कैसे तो मेरा वो है ना मनोज मैंने बोला ये देख क्या फिल्म का गाना कैसे बना तो इसने पुराना ब्लैक एंड वाइट मुकेश गा रहा है अपनी मिसेस को याद करते हुए सपने देख रहा है अंधेरी रात में भटक रहा है वो सोच रहा है ये मुझे आवाज़ दे रही है उल्लू को पता ही नहीं अपनी कल्पना में तो मरे जा रहा है वो तो बेचारी सो रही है तो मुकेश ने ऐसा फिल्म की एक्टिंग किया ये तो भाई साहब सच मुझे बाइक पे गाने लग गए सुरेश अच्छी तरह से बताएंगे व्यासपीठ नहीं बनाई हाँ बताओ अच्छी तरह से हम्म आवाज न दो मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो न दो आवाज न दो hmm. पुलिस वाले ने जोर से निशल बजा कर कहा कि गाड़ी रोक तू कहाँ जा रहा है तेरी गाड़ी में लाइट नहीं है hmm. फिर तो उसने अगली लाइन गाई है जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज़ साज़ न न दो दो वो ऐसी सात बचाओ जो रुला दे डरा दे सिपाहियों की विशल सुनने को नहीं है फिर फिर तुम्हारी गाड़ी में लाइट क्यों नहीं है तब वो बोला रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने कॉम्प्रोमाइज हुआ नहीं लवरी के साथ दिल जलाया जलायाइक के लाइट की बात कर रहा है वो बोलता रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने अब दिल जला के रोशनी होती है क्या लेकिन कौन कहे लवर लवरियों को आ, क्या बोला रोशनी रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने तब पुलिस वाले ने कहा तुझे जुर्माना भरना ही पड़ेगा तो चालान पक्का है तेरा जी। तब वो बोला मैं परेशान हूँ तुम और परेशान करो आवाज़ आवाज़ न न दो, आवाज न... लड़के की शादी हो रही थी मनमाने ढंग से वो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ लड़की माँ बाप की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज कर रहे थे इतने में जब दूल्हा दुल्हन को लेने पहुंचा तो उसका मोबाइल बजा और मोबाइल की टोन सुनते ही लड़की इतनी गुस्सा हो गई ये अपने दूल्हे को ये जोरों से दो थप्पड़ मार दी तो ऐसा तो क्या बजा था दूल्हे के मोबाइल पे जो गुस्सा हो गई उसके मोबाइल पे ऐसा कुछ बजा था, था, था। हाँ हाँ क्या बजा था इसके पास मजेदार खबरें होती है दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले चले। हम आज अपनी मौत का सामान दूल्हा के मोबाइल पे ये बजे दुल्हन बने दूल्हा को पहले पिटाई कर दिया जूते से सैंडल थोक दिया बेचारे को तुम्हें ऐसी परेशानी नहीं आएगी तुम मुझसे सब परे हो हाँ। पर यहाँ पर जो गुरुदेव के दरबार में आते हैं वो तो दिल में गुरु के ज्ञान को लेकर हम चले दिल में गुरु के ज्ञान को लेकर हम चले हम आज अपनी मुक्ति का आधार ले चले हम आज अपनी मुक्ति का आधार ले चले चले दिल में गुरु के ज्ञान हो लेकर हम चले हम आज अपनी मुक्ति का आधार ले चले हम आज अपनी मुक्ति का आधार ले चले ये तो और नया है पहले से भी बढ़िया है कैसे कैसे क्या दुला पहुंचा था गौना करने को और उसके मोबाइल में एक गाना बजा गाना बजा क्या गाना था दूल्हे के मोबाइल में एक गाना बजा जिससे दुल्हन बहुत गुस्सा हो गया उसको दो थप्पड़ मार दी जूता भी दिया मैं सैंडल था जी शादी का ही सैंडल था ऐसा कहा एक लड़के ने अपने दोस्त को पूछा कि शादी के दिन वर राजा के जूते क्यों चुराए जाते हैं तो वो बोला कि इसीलिए कि अब समझ जाए कि पहनने के दिन गए अब <laughs> जूते पहनने के दिन गए जूते खाने के दिन आए हम <laughs> निगरे लोगों का है दीक्षा लिए हुए का नहीं है ये बात अपने पे नहीं लाना ये तो निगर लोगों की कहानी है हम्म फिर ऐसी भी कहावत है कि वर के लिए दुल्हन सजा दी गई विवाह के लिए दुल्हन सजा दी गई वर को उम्र भर के लिए सजा दी गई ah, को विवाह के लिए दुल्हन सजा दी गई वर को उम्र भर के लिए सजा दी गई गाड़ी खींचता रहे बेटा कमाता रहे खिलाता रहे फिर बेटों का क्या होगा पोतों का क्या होगा उस सजा मरते समय भी याद करता रहे कि इनका क्या होगा लेकिन जो दीक्षा लिए हुए उनके लिए कानून ये नहीं है उनके लिए है दिल में गुरु के क्या नहीं, नहीं, पहले का पहला क्या दुल्हन जो सैंडल से मारती है निगुर था गुरु का ज्ञान नहीं था शिक्षा गुरु की शिक्षा दीक्षा नहीं थी ऐसा लड़का लव मैरिज करके जा रहा था दुल्हन को लेने बस तो उसके मोबाइल में गाना बजा दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले हम आज अपनी मौत का सामान ले चले हम दुल्ला होके मौत का सामान ले चले तो जूते खाएगा ना क्या मैं मौत का सामान हूँ मेरे लिए ऐसा गाना शुरू करवा दिया दुल्हन ने पीट दिया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 फिर क्या हुआ फिर दूल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी पड़ी बार ऐसे ही हुआ वापिस